श्री श्रीरामकृष्णकमृत श्री श्रीरामकमें श्री उल्लिखिता नाम जान नाम पिचय अक्षयकुमस जीवत्ल मंडलस्य, मंडल मैनापुरग्रा जन्म पिता हलधरस माता विधुमुखीदेवी घनकृष्णवर्ण ऋग्नशरी तथा मंदकृति आसी स्वामी विवेकनंदो रहस्य स्थल तम शाखचू शंखचूर्णि न आहती स्म प्रथम जीवने अक्षयकुम कलिकतायाजोड़ा शाकोस्थित ठाकुर पिवारका पाठय स्म तम अक्षय मस्टर अभिदी स्म प्रथम पत् मृत्यो अनंतरम सा अनत सीतीय वारपरीग्रहतवा सह पर जीवने वसुमतीपत्रि कार्यालय वृत्ति स्वीकृत अक्षयकुम श्री प्रभो गृह भक्त देवेंद्रनाथ मजुमदारेण सह काशीपुर स्थित श्री प्रभो अपरभ महिमाचरणक्रवर्ति गृह प्रथमतः श्रीरामकृष्ण सदर्शन तथा तस्दृष्टि लब्धवा अनत स दक्षिणेवरे गरधवा तथा श्री प्रभो पवित्र संगम लब्धवान काशीपुर श्रीरामकृष्ण से कलपत प्रकाश दिने अक्षय कुमार उपस्थित आसत श्री प्रभु तिने अक्षयकुम स्वीप आहूय तस् वक्ष पृष्ठ कर्णे महामंत्र भावनी काले द्रनाथ मजुमदार से स्वामी विवेकनंद से उत्साह तथा सर्व सर्वातिशय सायु आशीर्वादन श्री, श्री, श्री प्रभोली संबिता श्री, श्री राम श्रीरामकृष्णपूथी ग्रंथम पद्याकारेण रचित जीवन से अक्षया कीर्ति तत्ता अपरो विख्या ग्रंथ श्रीरामकृष्ण महिमाग्रंथद रामकृष्ण श्रीरामकृष्णपरमंडले सूपरचि श्री श्री प्रभो महासमाधे मूर्ते अक्षय त्र उपस्थित अक्षय अक्षयकुम से अतिम जीवन स्वग्रा अति अघोरभादुी श्रीरामकृष्ण से गृह भक्त तर पिता डॉक्टर्ुपाधि बिहारी भादुी कलिकाता शिमलास्थले एकाश संख्यक मधुरायाख्य लघुसर श्री प्रभु सा प्रथम साक्षात्कार अभूत रामचंद्रद्तगृह रामकृष्णर्शनलाभा अभूत श्री प्रभो कंठन गान तथा धर्मसुवा सह अभूत अभूत नरेन्द्रनाथन सह तरीचय आसी अचलानंदतीर्थवूता वीर भावस्य तांत्रिवीर भाव से साधक पूर्वनामकु मंताजकुर गेहम हुमंडल्स कोतर ग्रा श्रीप्रभुणा सह प्रथम साक्षात्कार दक्षिणेशर अतरा अतरा सह दक्षिणेश्वर आगत नवसत क्वचि क्वचि शशिष पंचवटिया साधनाथम उपवशति स्म कारण वही पीता स्त्रीजन सह वीर भावेन साधनम आचरतीम एक वीर भाव साधन विषय श्री, श्री प्रभु तरह विर्को स्म श्री प्रभु तस्वीर साधन न समर्थय स्म श्री प्रभु अवदत सर्वे स्त्रीजना तत्सधे माता विविध रूपी अच्लानंदों विवाह कृतवा स्त्री तथा पुत्र किन्तु किंतु तार्ता न गृहति स्म अवदत ईश्वर द्रक्ष्यति किन्तु नाम यश अर्थ प्रति त आकर्षण आसत अतुलचंद्रघोष नाट्यक गिरीशंद्रघोष कनिषो भ्रता कलिका उच्चनयालय व्यवहाराजीव कलिकाग बाजारस्थल आधिवासी श्री प्रभो भक्त प्रथमदर्शन बाग्बाजार सेीनाथ वसुगृहे प्रथमतः स श्री प्रभो समीपा दूर ठति तथा पिहास में श्री, श्री प्रभु राज वजतीम श्री प्रभु त्वचन शुवा सस्नेह तरह एक वचन से समर्थनमकल तेन अभीभू जाभो कृपलाभे धन्य अभूत श्री प्रभो दर्शन सौभाग्यम तस्वत अल श्री श्रीरामकृष्ण प्रियसु प्रिय गृह भक्सु अतम श्रीप्रभुना सह प्रथम साक्षात्कार दक्षिणेशरे त्र्यशीतुत्तराष्टादतम ख्रीष्टवर्षे पिता राम गोपाल परमो वैष्णो भक्त स सधनों बणि आसी पूर्वपुर आदि निवासो हुगली मंडल से ग्रम अधर से जन्मस्थन ऊनसशंक हाल लगु आहिरी हालदाराख्यलघुस आहरीटोलां कलिकाता वास्थिकाटोलां प्रतिभावृति अधर उपमंडलाधीक्षक आसी कलिका विश्वविद्यालय वरिष्ठ सदस्य तथा कलासा सदस्य पंचा वंगीकाव्यग्रंथा प्रणेता प्रथम जीवनों नस्ति अधर अठावशतम वाले प्रथमतः श्री प्रभो संदर्शन श्री प्रभो परमो भक्त अभवत्थम साक्षात्कार प्रभु अधर समीपत आकष्टवा एक प्रभु अधर से रसायनालिखत तथा भाभाविष्ट सन् अधर से बक्षो मस्तकृ आशीर्वाद कृतवा शनैशन दिव्यानंद आध्यात्मिकनुभूत्या पूर्णोंम श्री प्रभो बहुवार अधर से गृह सुभाग कृतनानंदन सामस्थ अभूत श्रीरामकृष्ण अधरे नाराएण जान कौती स्म अधरो नाविधकर्मस्ब्द आसी प्राय प्रतिदेव कठोरपरि परिश्रमान दिना दक्षिण आगत्य श्री प्रभु प्रणाम गम अधर गृह श्रीरामकृष्णे सह साहित्यिक वंकमचंद्र से साक्षात्कार अभूत सर्वीय कार्य व्यपदेशन अधरेण अश्वरोहणी आसत एक विषय श्रीरामकृष्ण तम असवधान किंतु त्रिश्वर्ष वयसी सहसा एकदा एक अश्वृष्ठा पत्ना तस् मृत्यु अभूत तत्सम अंरामकृष्ण तम दृम् आगम्य शस्रुने तस्पर्श अन्नदागु नरेन्द्र नरेन्द्रनाथ विशिष्टो बंधु स नगर निवासी आसत प्रथम जीवन अन्नदांगपयती स्म एक नरेन्द्रनाथे अन्नदाया प्रभाव पति अन्दा श्रीरामकृष्णस दर्शनलाभे धन्य अभूत परिवर्तनी काले परलें श्रीरामक उपदेश स्वजीवनधारा परिचालूम समूत के केचन अन्नता अहंकारिण मस् तथा श्री प्रभु तदस्वी अन्नदागि कर्गणाख्यमंडलार्गते शिखरबाड़ी ग्रा जन्म पिता चंद्रकागि शभति एव अ प्रसाद सेिल्पचर्चा प्रति आकर्षण आसी पंचष्युष्टुतरअश्रृष्टवर्षे नव प्रतिष्ठ ऑफ इंडस्ट्रिया आट्स प्रतिष्ठान से उत्कर्ण वर्ग प्रविष्ट अनत स पाश्चारी चितक्षत वृत्ति आस्था अभी सागुदी विद्यालय शिक्षक पद प्रधान शिक्षक पदों ले पाश्चात्यीत प्रतिख्य अभूत यस आपेदे शिल्प विषयक प्रथम वंगीयपत्रिका शिल्पुष्पाजलि इख्या प्रकाशन विशेष विषय उद्योक्ता कस्चन तस्य आसत प्रधाना कीर्ति आर्ट स्टूडियो इत प्रतिष्ठा अस्मद आर्ट स्टूडिथोग्राफी पद्धतिया मुद्रिता बहूर पौराणिक विषयक चिंत्री तत्म विशेषजनागि पंचाशुत्ष्टाद्रृीष्टवर्षे श्रीप्रभुना सह तथम साक्षात्कार अनतर श्यापुक्रे श्रीरामकृष्णन सह त साक्षात्कार समय स तदंकिता काचन तृण चिंत्र श्रीरामकृष्णा उप उपजह श्रीरामकृष्ण अत्यम आनंद आनंदन तुम चिंरा अपश्य पंचाधिकोन विंशतिशतम कलिकातायाम कलिकता कला संसदी सत्याम सत्य प्रसादह तस्य तस् पदे निर्वाचित अभूत राग्य रागराजेन्द्रलाल मित्रेन विरचिते द एंटी आप ऑफ ओरिशा तथा बुद्धगया ग्रंथद्वित अन्नदाप्रसादन अंकिता चिंरा विशेष सदर लमृतलाल वसु केशवसेनागामी श्रीरामकृष्णस अनुरागी गृह ब्राह्मोभक्त जन्मस्थन कलकाता हाटखोला पत्नी विधुमुखीदेवी श्रीरामकृष्ण से सन्नि प्राप्य अमृतलाल से जीवनधारायामति संघटिता श्री रामकृष्णस्य चारित्रिक महत्व वैशिष्ट तथा उदारो मनोभा अमृत मुग्ध चक्री श्री प्रभु अमृते अत्यं स्ने स्म त्र्यशीतुत्तराष्टाद शतमें ख्रीष्टवर्षे श्री प्रभु यदा अस्वस्थ केशवशेल साक्षात्कर् सगता तदा अमृतलाल तथित आसत काशीपुर अवस्थन कालेप्रभुना अमृत साक्षाचिकित्सायां प्रकाशिता अमृत श्री प्रभु द्रष्टुम तस्ले अमृतलाल श्री प्रभो दीर्घका अभूत परवर्ति कालेप्रभुं प्रति अमृतलाल से श्रद्धाभक्ो परचय अवाप्य स्वामीपाद स्वामी विवेकानंद अभी अत्यम आनंद अभूत अमृतलाल सरकार कलिकता ष्यधिकादिष्ट वर्षे जन्मजग्राह पिता डॉक्टर उपाधि महेन्द्रलाल सर्कार से चिकित्सक तथा विशेषागी अपि अषग अभूत पिता उपरमाद तेन एव प्रतिष्ठिता द इंडिन्सोशन फॉर कल्टिवेश संपादक पद नि तथा अतिम् यद उड़वां सीत्र सह दक्षिणेश्वर ग्री प्रभु साक्षात्तवान्मृत श्री प्रभो स्नेलाभन धन्य अभूत अमृतलाल ईश्वरावतास ना त्रिप्रभुकथ प्रसंग महेंद्रलाल से सस्नेह तुख्तवा स अमृतलाल से आर्जव प्रशंसाचक्रे उत्तरूपेण महेंद्रलाल श्री प्रभु प्रति अमृत श्रद्धाया तथा आनुगत विषय उल्लिखित तथा अमृत श्रीरामकृष्ण से आलकट कर्णेल थिओसफी परलोकतत्ववेश नेता कलिकाता थिसॉीक्सोसाइटी इत प्रतिष्ठाता स अमेरिकाया कस्तन शिक्षाविद आसत आधुनिक शिषा प्रचाराथंस विद्यालय स्थापित अचेषत अनत कन्कर्ड विद्यालय अधीक्षक पद निर् अभूत श्री श्रीरामकृष्णकथाते अलक महोदय से उल्लेख अस्त